बोलवंदा बन बिहारी दया की जय श्री राधा गिरिन बिहारी देवजू की जय श्री प्रेम पत्तन अनु ग्रंथ जी जय श्री निताय गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपा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 वन्दे रुषि गुरुर् श्री उपदकमलम श्री गुरुं वैष्णवायश्च श्री उपम साद्वजातम सहगन् रघुनाथां वितरतम पुरुषं साद्वैतम साबुधुतं परिजरि सहितं श्री कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृपालं सहगन्लता श्री साहागन्तांश्च आगम लङ्कित भूदेवकलका आमदापोक ते नहीं कभी करो कमला या ताप श्वामरोग ये वो जो धर्मों आलोक बने चल कुरिये करो करना बता तो। उलल बल्ल लल्ना धर्मल्ल फामुकम नौ मिसबल्ली मालम हरे रे हल्ली श्वोल लसितम नारायण नमस्कर्त्ति नाराजीली नरों तुम्हारे देवी सरस्वती यासन ततो जैन दिले वांछा तो करो तुम भेष कर्पा नमो नमः सनातन हे रघुनाथ श्री जीव श्री प्रेम रस की ऐसी विशेषता है श्याम सुंदर के साथ में भाव प्रादात्म्य की ऐसी विशेषता है कि तो भाव प्रादात्म्य में श्याम सुंदर के गुण श्याम सुंदर की चेष्टाएं श्री प्रिया के श्री अंग में प्रकट हो जाती है जैसे सिंह के भय से अत्यंत भयभीत व्यक्ति सिंह की चेष्टाओं का ही अनुकरण करने लगता है जैसे भिंगी किया, का ध्यान करते करते स्वयं ही भि बन जाता है इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर का ध्यान करते करते श्री प्रिया स्वयं ही श्याम सुंदर जैसी चेष्टाओं का अनुकरण करने लगती है जैसे कि कहीं विद्यापति जी ने वर्णन किया अनुन माधव माधव रटी सुंदर ढेल मधाई गे माय। निरंतर निरंतर माधव माधव करते करते जो श्री राधिका विस्वय मधाई ही हो गई माधव ही हो वैसे ही ध्यान करके so, यहाँ पर उसी का कर रहे हैं कि श्री प्रिया उनमें श्याम सुंदर के भाव आ जाए ऐसे ही श्री श्याम सुंदर भी कभी प्रिया के भावों को धारण करके विराजमान हो जाते हैं अब प्रसंग जो चल रहा है वो चल रहा है कि श्री किशोरी जो वे श्याम सुंदर की चेष्टाओं को अपने भीतर धारण कर ले अब आगे कह रहे हैं दर्शनीय श्लोक है दर्शनीय रूपम दर्पणे केल कौशल गुण अधिका राधिका दैत भावी दर्शनीयतम रूपम अद्य श्री राधिका ने जिस समय दर्पण में अपने रूप का दर्शन किया और अपने रूप का दर्शन करके मोहित हो रही है आहा ये रूप ऐसा मोहित है जरूर शाम सुंदर इसको देख करके मोहित हो जाएंगे मेरे बैनी को देख करके वे कह रहे हैं आहा बैनी तो बड़ी सुंदर है इसमें ये बेणी फूल की कितनी सुंदर लगेगी तो जैसे श्याम सुंदर के भाव से ये अपनी बेड़ी को ही संभालने लगती प्यारे मेरे कुंडल को देख करके रीत जाएंगे और ये कहकर के बार बार अपने कपोल को हिलाती हुई शेयर को हिलाती हुई अपने कपोल को कपोल के ऊपर वो जो ताटंक हैं, उनके मृत्यु को देखती है बोले देखे ये कैसा हिल रहा है कैसा शोभा को प्राप्त हो रहा है तो इसकी रूपमाधुरी का दर्शन करके प्यारे अवश्य ही मोहित हो जाए तो ऐसा विचार करके श्री स्वामी अपने रूप का दर्शन करके श्याम सुंदर के भाव को धारण करके विराजमान हो जाती है और प्यारे इस रूप का दर्शन करके यो कहेंगे यो देखेंगे यो मोहित होंगे यो विफल हो जाएंगे यो मेरी प्रशंसा करेंगे ऐसे मन मन में अपनी प्रशंसा स्वयं करने लग जाती है तो तदभाव भावित होकर के कृष्णो हम पश्चिम ललता ये कभी कृष्ण का ध्यान करते करते सखी को दिखाते हैं कभी अपने रूप काम का सुंदर की सेवा करेगा और देखना श्याम सुंदर इस रूप की ऐसे प्रशंसा करेगी अपनी प्रशंसा स्वयं करने लग जाती रस की अद्भुत रीति है तो दैत दर्शनीय तमम रूपम मृगाक्षी श्री राधिका मृग शनि की नैन वाली सुंदरी श्री राधिका अपने दर्शनी रूप का स्वयं ही दर्पण में दर्शन करती है अवेक्ष दर्पणे दर्शन में अवेक्षण करके दर्शन में अपने रूप का दर्शन करके केल कौशल वयो गुणाधिका वे केल कौशल वय गुण इन सबों में सर्वश्रेष्ठ है उन शनि की केली नहीं उन सनि का केलिका कौशल नहीं मनुष्य को कैसे सर्वोत्तम प्रकार से सेवा करते हुए आनंद करती हैं उनके अंग अंग प्यारे की सेवा के लिए समर्पित होकर के विराजमान है तो केल कौशल उनमें अत्यंत है वयो गुणाधिकार व्यय में भी परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान कैशोर वय ही सर्वश्रेष्ठ वय है और गुण उनकी भी उनमें अत्यंत अधिकता है श्रेष्ठता है ऐसी वे श्रीराधिका दैत भावन की होते अपने ही रूप को दैत भाव माने कृष्ण के भाव से देखते रहती है कृष्ण की दृष्टि से अपने ही रूप का दर्शन करने लगती है परंतु इस रूप के दर्शन में भी भीतर जो भाव है वह अद्वैत का भाव नहीं है भीतर भाव वही मैं प्यारे की सेवा कर रही हूं और मेरी सेवा सफल हो रही है यह उल्लास का भाव हुई इनके हृदय में विराजमान है यह एक ज्ञानी का उपाधि लय होने पर साहिझ भाव नहीं है ब्रह्म साहिध्य भाव नहीं इसमें दायिका का भाव बना हुआ है आस्वादन नायिका रूप में मेरे रूप का प्यारे सेवन कर रहे हैं आज मैं धन्य हुई कि मेरी प्यारी सेवा को प्यारे ने स्वीकार किया यह भागी ग्रह अथवा यथावा कस्तूर का राग पीतांबरा कांगतांबराल का भाव भाग सकोपरित तो भूर भाग पाया सखी भी कृत रास या श्रीगण कहीं श्री श्यादर के अपूर्व श्री किशोरी के अपूर्व उदार प्रेम विवर्त का दर्शन करना चाहते हैं विवर्त शब्द के तीन अर्थ होते हैं हम जानते हैं विवर्थ का एक अर्थ है पराकाष्ठ विवर्थ का दूसरा अर्थ है भ्रम और का तीसरा अर्थ है कि किसी वस्तु में किसी वस्तु की भ्रांति होने लगना जैसे रस्सी में सर्ग की भ्रांति होना यह भी एक विवर्थ इसको भी विवर्त रखेंगे अतत्वतः तो अन्धा में प्रथा विवर्त धीयती अन्य विकार बेकार विकार और विवर्तु में वेदांत में यही अंतर किया गया कि वस्तुतः तो दूसरे रूप में दिखने लगे रस्सी तो रस्सी ही है परंतु सर्व रूप में दिखने लग जाए तो उसको हम कहेंगे विवर्त जहात्वतः वस्तु ने अपना रूप परिवर्तन नहीं किया परंतु तो वस्तु दूसरे रूप में दिख रही है प्रतीत हो रही है उसको कहा जाएगा विवर, विकार उसको कहा जाएगा जहां पर कोई वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ करके नए रूप में प्रकट हो जाए अपने स्वरूप को छोड़ी दे रस्सी ने अपना स्वरूप छोड़ा नहीं है सर्प हो गए सर्प जैसी दिख रही है सीपी ने अपना रूप छोड़ा नहीं परंतु रजत जैसी दिख रही है चांदी जैसी दिख रही है इसको हम कहेंगे व्यवस्था परंतु दूध ने अपना रूप छोड़ दिया और दही बन गया इसको हम कहेंगे विकार। अन्य रूप धारण कर लेना में अपने पूर्व रूप का त्याग करके दूसरा रूप धारण कर लेना इसका नाम है विकार अतत्वतः दूसरे रूप में दिख जाना है नहीं क्योंकि जो रस्सी है वो त्रकाल में कभी काट सकती है त्रकाल में कभी गहना नहीं बन सकती है सीबीसीपी ही रहेगी शंख शंख ही रहेगा परंतु तो शंख को चमक के ये चाबी है ऐसी भ्रांति को किसी को हो जाए, तो शुक्ति में की भ्रांति, जो सुर्ख है माला है उसमें सर्क की भ्रांति या है विवर्त, तो विवर्त का ये अर्थ हुआ किसी वस्तु में गलत प्रकार से अन्य रूप दिख जाना का दूसरा अर्थ है पराकाष्ठा व्यर्थ माने एकदम पराकाष्ठा आनंद की पराकाष्ठा जो है उसको भी क्लाइमेक्स को भी विवर्त कहेंगे और विवर्त का एक अर्थ है कहीं भ्रम हो जाना और भ्रम हो जा करके होकर के उससे एकदम प्रभावित हो जाना रस्सी त्रकाल में काटेगी नहीं परन्तु रस्सी का भ्रम हो जाए तो व्यक्ति का हाथ से उतरता है उसके शरीर में वे सारी चेष्टाएं आ जाएंगी जो कि सर्प काटने पर किसी के चेष्टाएं आती हैं मुंह में झाग आना चक्कर आना मूर्छित हो जाना ये सारे गला सूख जाना ये सारे जो लक्षण है वे सर्व के लक्षण उस व्यक्ति में दिख जाएंगे तो व्यवर्थ के एक अर्थ हुआ था दूसरा हुआ भ्रम तीसरा हुआ वस्तु में की हो जाना, का का रूप रूप ही दिखने लगना, एक एक ऑब्जेक्टिव है, है। सब्जेक्टिव वस्तु वस्तु में अन्य दिखना ये हुआ, और स्वयं उसके ऊपर प्रभावित हो जाना उससे उसी प्रकार का प्रभाव अनुभव कर लेना ये हो गया तो ये दोनों वस्तु में उसमें स्वाभाविक रूप में प्राप्त हो जाती है तो श्री प्रिया से कवि सखीगण पूछ रही है कि देश स्वामी आप बड़ी हो कि श्याम सुंदर बड़े हो सखीगण प्रश्न कर देती कि आपका प्रेम बड़ा है कि सखी का प्रेम बड़ा शाम सुंदर का प्रेम बड़ा है शुक्रिया कुछ उत्तर उत्तर नहीं देती है बोले ये निर्णय तो वो ही कर सकता है जो हम दोनों के बीच में जो हम दोनों बीच बिराजमानी इन दोनों के बीच में जो साक्षी है वो निर्णय करेगा कौन का प्रेम है किसी पार्टी से पूछा जाएगा वो तो ये कहगा मैं भरा तो पार्टी है उनमें पूछो तुम बड़े हो, हो तुम बड़े हो अब तो पार्टी तो यही कहेगी कि मैं बड़ा हूं ये वास्तविक निर्णय जो कर सकता है वो तो कोई मध्यस्थ व्यक्ति कर सकता है तो अभी सखी ये निर्णय तो तुम ही कर पाओ इसी प्रसंग में फिर श्री सखी उस समय ये कहती है कि अच्छा मैं ये देखना चाहती हूं कि परीक्षा करना चाहती हूं कि आप दोनों में कौन बड़ा है इसलिए हे आप अपने बिलास के वैभव को दिखाओ सखी की इस प्रार्थना करो कि बिलास के वैभव को दिखाओ कि श्याम सुंदर यदि श्यामा प्रिया बन जाए गया किशोरी जो आप यदि गोरे लाल बन जाओ और गोरे लाल का श्यामा प्रिया के साथ में यदि व्यादार हो उस समय की कैसी शोभा होगी इसका मैं दर्शन करना चाहती और उस समय कभी सखी के आग्रह के सखी परीक्षा करना चाहती है कि कौन का प्रेम बढ़कर के है श्यामा प्रिया का प्रेम बढ़कर के है कि गोरे लाल बंदी पर श्री प्यारी जो उनका प्रेम बढ़ करके इसका मैं दर्शन करना चाहती हूं तो उस समय सखी ने श्री किशोरी जी को लाल का स्वरूप धारण कराया और गोरे लाल का स्वरूप धारण हमें पर कहीं यथार्थता स्थापित करने के लिए श्री प्रिया जी के को श्याम सुंदर सभी का ही श्रृंगार धारण कराया हैं कस्तूरी को बर्दन की श्री प्रिया जी अपने रंग को छुपाने के लिए का करके अपना उनको भी श्यामांति दिखाना चाह रही हैं क्योंकि आज भोलेलाल श्यामा प्रिया के साथ में बिहार करना चाह रहे हैं श्री किशोरी जी श्याम को तो रूप धारण करा दिया है प्रिया जी का करके प्रिया का रूप धारण करा दिया है और श्री श्याम को रूप धारण करा दिया है श्री किशोरी को रूप धारण करा दिया प्रिया और श्री प्रिया जी बन गई हैं मयूर मुकुट धारण करके काछली धारण करके अपने श्रीअंग के ऊपर कस्तूरी लपेट करके श्याम अंग कांति धारण करके आज से प्रेम विलास विवर्त में चेष्टाओं का परिवर्तन करते हुए भी रस ने उसी एक लीला का प्रेम में रसमय करते हुए श्याम सुंदर का रूप धारण कर रखा है और वे गोरेलाल आज श्याम सुंदर की भाव में आपको धारण करते हुए कस्तूरी लपेट करके आप विराजमान कस्तुरी लपेट करके श्री श्यामा प्रिया के साथ में विलास करते हुए आप विराजमान हैं तो है अपूर्व से प्रेम विलास विवर्थ पर उसमें प्रेम विलास विवर्त में भी चेष्टाओं का विपर्य होने पर भी यहां पर श्री प्रिया श्याम सुंदर के श्रृंगार को और श्री श्याम सुंदर प्रियाजी के श्रृंगार को धारण करके विराजमान है तो कस्तूरी का कस्तूर का भागवत सखियों ने श्री, श्री किशोरी जी को उस समय सारी ओढ़नी इनको तो बढ़ा दिया और श्याम सुंदर के पीताम्बर पटका इनको धारण करा दिया है कटपेच इनको धारण करा करके पाद इनको धारण करा करके ही अंतर्गत कस्तूरी से श्याम श्री प्रिया जी के अंग को ढांक दिया बिल्कुल हु आज कृष्ण जैसी लग रही हैं, सो है गोरेलाल परंतु तो फिर भी श्याम सुंदर के अंगराग को धारण करके ये श्री प्रिया के साथ में विराजमान और प्रिया को भी श्याम सुंदर को भी चंदन बंधन लपेट करके गोरी प्रिया बना। तो बना प्रिया जी ने कस्तूरी का अंगराग धारण किया है और श्री श्याम सुंदर ने जो अपूर्व केशर या चंदन उनका अंगराग धारण किया गोरे हो गए हैं सामर दिखाना चाह रहे हैं और सामरिक गोरी अपने आप को साम्र दिखाना चाह रही है और सामर अपने आप को गोरी दिखाना चाह रहा है और इस प्रकार चेष्टाओं का भी विपरीत प्राप्त करके प्रेम विलास विवर्त को प्रस्तुत कर रहे हैं ये प्रेम विलास विवर्त ये ही कहीं निकुज में भी प्राप्त है और ये प्रेम विलास विवर्त में कहीं प्राप्त होता है तो वो यहां पर तो करके ने अपना रूप धारण किया और वहां पर कृष्ण श्री राधिका की भावद्युति धारण करके वास्तव में गोरे बंद करके गौरा होकर के श्री कृष्ण विराजमान हो गए कस्तूर कांग्राग पीतांबरा लंकरण अंक भाग के द्वारा जिन्होंने अपने श्री अंग को अलंकृत कर रखा है साजी ने अपने श्री मस्तक के ऊपर भी बढ़ाई भूर भागा मयूर मुकुट जो है उनको धारण कर रखा है मयूर मुकुट तो चंद्र का हटा भी है चंद्र का में एक का चिन्ह बन रहा चंद्र का जो होती है वो एक के वो एक के को को धारण करके, एक कई प्रस्तुत हुई विराजमान होती है अब वो एक भाव ये दिखा रहा है कि यूथ की ये मुखिया तो यूथ की जो मुखिया है उनके लिए श्री मस्तक के ऊपर एक को आख एक का अंक धारण करके श्री प्रिया विराजमान तो चंद्र का जो चंद्रका का, का आकार भी एक के आकार का एक की लिपि के, के आकार का होता है तो आज चंद्रका का त्याग करके और उसके स्थान पर भूल भाग श्री प्रिया मयूर मुख धारण करके विराजमान है पायास यादर इस प्रकार श्री राधे का सखियों के साथ में विराजमान है और सखी गणेश प्रिया लाल इन दोनों को नृत्य करके दिखा रही है श्याम सुंदर से कह रही है कि अभी जरा तू राधिका की तरह ही नृत्य करके दिखा अब श्री श्याम ने राधिका का वेश धारण कर रखा है इसलिए उनकी सारी चेष्टाएं श्री राधिका जैसी है और श्री प्रिया जी उनने श्याम सुंदर का वेश धारण रखा है इसलिए श्री श्याम सुंदर बार बार गलवैया देने के लिए ये उत्सुक हो रहे हैं चंचलता प्रकट करते हुए हैं। और ऐसे यत्र पुरुष होकर के विराजमान हो रही है तो रस में प्रेम विलास विवर्त में कभी श्री शैया जी के ऊपर और कभी रास स्थली पर वेश धारण करके राजमान है आज कोटिक मन्मथ रिझ गए जब काम है भान ललि बने आज जहां भान ललि कृष्ण बनकर के जब राश में उपस्थित होती हैं तो उस समय कोटिक काम लजायेगा करोड़ जो कामदेव हैं वे भी मूर्छित हो जाती हैं लजा जाता और प्रेम विलास विवर्तन में यह स्थापना सखी घर देखती है जब श्री प्रिया जी श्याम सुंदर को आज अपने वैभव को दिखाने के लिए अपने सौंदर्य को दिखाने के लिए अपने प्रेम को दिखाने के लिए जब शामा सखी के रूप में सामने प्राप्त करती है उस समय श्री प्रिया श्याम सुंदर का आलिंगन करती विराजमान है फिर भी आस्वादन जो है वो प्रिया का प्रिया के रूप में ही रहता है वो आस्वादन कृष्ण आस्वादन नहीं है वो आस्वादन प्रिया का आस्वादन ही है ये ये सूक्ष्मता है इसके सखी अंत में निर्णय में पहुंचती है कि नहीं राधिका प्रेमी ही सर्वश्रेष्ठ श्री राधिका का जो आस्वादन है वो राधिका का आस्वादन भले वे श्याम सुंदर का रूप धारण कर ले परंतु तो उनके हृदय में प्यारे की सेवा करने की भावना और आश्रय होकर के सेवा करने की भावना चेष्टाएं भले विषय जैसी हो रही परंतु तो सर्वदा जो भावधारण किए हुए हैं वह आश्रय का ही है और आश्रय रूप में ही शिशान के उस माधुर्य का आश्वासन प्राप्त करती हुई विराजमान तो श्री बढ़ाई भूषण भागा पाया सकी भी कृत रािया जी ने जो रूप धारण किया है वो उसी समय कही श्रोत पक्षा श्री श्यामला जी आ जामुना जा। जी आजादी और यमुना जी रूप माधुरी का दर्शन करके श्री श्याम सुंदर अभी मिलकर के अभी पधारे हैं प्रिया जी ने श्याम सुंदर ने जो अपना वेश धारण कराया था प्रियालाल ने जो बेश परिवर्तन कर लिया था प्रिया जी का वेश धारण कर लिया था श्री श्याम सुंदर ने और श्याम सुंदर की मुकुट काछनी बनमाला कुंडल इनको पहन दिया है श्री राधारानी और उसी समय श्रोत पक्षा श्री श्यामलाजी आए श्यामदा जी कह रही है बोले आहा सखी राधिके आज तो तेरी शोभा बड़ी अद्भुत है श्री किशोरी जी कह रही है बोले अरे सखी मुझे तो बनावट करनी पड़ती है कस्तूरी बस्तूरी लगानी पड़ती है परंतु तेरी अंग कांति तो ऐसी है कि यदि ये श्रृंगार तुझे धारण करा दू तो साक्षात कृष्ण ही हुई मुझे तो मेकअप करके कहीं कृष्ण का वेश धारण करना पड़ता है पर तू तो साक्षात बिल्कुल कृष्ण जैसी ही दिखेगी आजा दो प्यारे का दर्शन के बिना आनंद नहीं आ रहा है दर्शन करके वो आनंद की प्राप्ति नहीं है जैसे प्यारे के रूप में है तुझे सजा करके प्यारे की रूप माधुरी का पूरा आस्वादन में ऐसा कहकर के श्री राधिका ने अपने श्रृंगार को श्री जो कृष्ण का श्रृंगार धारण कर रखा था उस श्रृंगार को श्री यमुना जी को धारण करमुना तो जी के की का जो स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही है श्याम सुंदर शनि की काछनी श्याम सुंदर शनि का यु पटका श्याम सुंदर शनि का ये मुकुट श्याम सुंदर शनि की ही कही कतरा श्याम सुंदर शनि के ही कर्णभूल शाम सुंदर शनि के ही कुंडल शाम सुंदर शनि की श्याम सुंदर शनि की ही सब श्याम सुंदर के श्रृंगार को जब श्री यमुना जी को धारण कराए अब यमुना जी की शोभा बिल्कुल वैसी की वैसी हो रही है उसी समय श्याम सुंदर की बंशी बचती है श्याम सुंदर पढ़ावे यमुना जी के किनारे और अपनी गैयाओं को एकत्रित करने के लिए श्याम सुंदर ने वंशी में नाश किया हे यमने, हे गंगे हे सरस्वती सदा सदापधार्य मुखरूपी मावर्त लक्षित मनोभव देगा नदियों में नद्या बहुवचन का प्रयोग है श्री वृंदावन में तीन नदी साक्षात रूप से तो विराजमान है श्री मानसी गंगा गंगा जी है श्री यमुना जी साक्षात है ही है रूप होकर के श्री यमुना जी विराजमान है और सुषुम्ना नाड़ी ही जितनी भी ज्ञान और स्मृति है उसका मूल आधार है यदि श्री यमुना जी के किनारे रहेंगे प्रार्थना है कि हमारी भी हो जाए। जा साक्षात विराजमान श्री यमुना जी तो जो वृंदावन के निवासी हैं, उन वृंदावन के निवासियों की भी शिशुमना कहीं तो जागृत होकर के विराजमान होगी और उनको भी उस रस की कहीं न कहीं प्राप्ति हो जाएगी तो स्मृति में श्री श्याम सुंदर कहीं कहीं विराजमान है इसीलिए साक्षात वृंदावन वास की अपनी महिमा यमुला जी के निकट रहने पर यहां पर भी सुशुमना मार्ग कहीं खुल जाएगा स्वाभाव बिना योग की प्रक्रिया के ही वह खुल जाए और श्री श्याम सुंदर की सहज समाधि जैसे सुषुमना मार्ग से ही लगती है पेड़ा पिंगला और सुषुमना इन दोनों को सुशुमना में जब पेड़ा पिंगला को लीन कर दिया जाता है तब जैसे शिशुन्ना मार्ग से कुंडलनी जागृत होती है इसी प्रकार श्री यमुना जी के पास में रहने पर श्री वृंदावन में यमुना तट पर निवास करने पर निकट रहने पर शिशुन्ना सहज ही जागृत तो हो जाएगी ये आशा तो की जा सकती है कि कृपा के द्वारा हमको भी चेतना की प्राप्ति हो जाएगी स्मृति भगवत समाधि उनकी प्राप्ति कहीं वो प्रक्रिया सही रूप में ही प्राप्त हो जाए चाहे उसकी जानने की हमको आवश्यकता नहीं है योग की उस प्रक्रिया को परंतु तो प्रक्रिया तो वही है चाहे हम जाने या न जाने प्रक्रिया तो कोमुना तो जी उस समय बिल्कुल शाम सुंदर का धारण करके विराजमान श्याम सुंदर ने बहसी बजाई और कहा हे hey, यमने यमना जी उसी समय श्री प्रिया जी से अनुमति लेकर के दौड़ी हुई चली गई तो गृंड कमलोक हारा अपने हाथ में कमल की माला लेकर के श्री श्याम सुनर के चरणों को पकड़ती हुई है यमुना जी का जो स्वरूप का स्वरूप श्रृंगार सब शाम सुनर जैसा ही श्रृंगार प्राप्त होता है तो साको पे बढ़ाई धूल भागा सखी भी राश या मिलन प्राप्त करती हुई श्रह जहां पर पुरुष भी स्त्री भाव को धारण कर लेते हैं अर्थात श्री श्याम सुंदर वे भी स्त्री भाव को धारण कर लेते हैं ये छदम वेश धारण करने में माने छदा हुआ सखी का शामा सखी का वेश धारण करके श्री राधा रानी से मिलने के लिए जाते हैं तो तो पुरुषाएव स्त्री है श्री श्याम ही स्त्री बन करके बताते पुरुषाय स्त्री है कभी गुरुजनों को धोखा देने के लिए सुवल की उमहार मिलती है श्री राधा रणनी से और वृंदा की उमहार मिलती है श्याम सुंदर से सो वृंदा तो धारण कर लेती है कृष्ण का बेश और सुवल धारण कर लेते हैं श्री राधिका का बेष और जान बूझ करके जटला जी के आगे चले जाते हैं जटला बोरी और कहा इस गोकुल गांव में मेरी ही एकमात्र राधिका राधिका मेरी वह परम पवित्र और उसकी कीर्ति में कहीं भी दोष नहीं है परंतु तो उसकी कीर्ति चंद्रिका को भी दूषित करने के लिए तू आ गया आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी पर ऐसा पकड़ करके श्री वृंदा और सुवन इन दोनों के हाथ को पकड़ करके श्री जटला खींच करके के की सभा में आज तुमको दिखाऊंगी वे मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती थी मैं कहूंगी कि मेरी बधू राधिका तो परम निर्मल है परंतु ये नंद का ढोटा ही चंचलता करते हुए मेरी बधू को भी आकर्षित करने का प्रयास करता है इसको दंड दो घूमट तो को जो ऊंचा करती है सुवर हार करके हसी ऐसे ही श्री वृंदा वे अपने मयूर मुकुट इत्या को खींच करके नोच करके फेंका देती है हार करके उस समय हंस देती है और सारी बूढ़ी बूढ़ी गोतिकागण ब्रिज की बेसब ये कहती है बोले अरे इस जटला की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसको कोई सो सब उल्टी जटला को ही डांटती है कि क्यों कृष्ण के ऊपर दोष लगाती है अरे ये तो बालक हैं कईोर अवस्था में नित्य नई नए उल्लास नई नए खेल खेलते हुए विराजमान है ऐसा होते हुए जब वृंदा और सुवल दो श्री राधिका कृष्ण कहीं से निकल जाते हैं। और सुवल समय जटना कहती है अरे सुवल मैं सब जानती हूं तू राधिका नहीं है तू करके राधिका का आया हुआ है, है? अभी वृंदा अब मैं धोखे में नहीं आ सकती हूँ अभी अभी मेरी बड़ी फजीती हुई है सारी सखिया जितनी भी बूढ़ी गोपी है सब मुझे डांट रही हैं मैं जाओ जाओ खूब खेलो खेलो ऐसा कह करके अनुमति प्रदान करती है कि खूब आनंद पूर्वक रास विलास करते हुए तुम विराजमान लो खेलो तो जो बाधा डालने वाला वही चमत्कार चंद्रिका में वही आज अनुकूलता प्रदान करने वाला हो जाता है तो चकुर्दी जी की लीला का जो चिंतन उसमें यही विशेषता प्रकट की गई कि अनेक बार जो बाधा डालने वाला है वही मिलन में सहायक हो जाता है जो जटिला है वो बाधा डालने वाली है तो जो माया प्रभाव से वे ही मिलन में उल्टा अनुकूलता प्रदान करने वाली होकर के रस का उल्लास करती है तो ये हुआ जहां स्त्री ही पुरुष बन जाती है श्री राधिका में प्रेम की अक्षयता में उस समय कृष्ण भाव आ जाता है और कभी कभी प्रेम विलास विवर्त में कृष्ण का धारण करके कृष्ण जैसी चेष्टा करती है पंत करने पर भी प्रेम विलास विवर्त में विपरीत चेष्टा में भी जहां अनुकूल चेष्टा दिखाने का प्रयास करती हुई वे विराजमान हो रही हैं वहां उस स्थिति में भी श्री राधिका का जो शत प्रतिशत समर्पण करने का जो भाव है वह भाव बना रहता है जबकि श्री में कहीं कहीं न कही आत्मा पूर्ण कामता के के कारण जो पुराने कुसंस्कार हैं, आत्मा राम पूर्ण कामता के कारण वे अपने सुख को पूरी तरह से श्री स्वामी को समर्पित नहीं कर पाते परंतु प्रिया अपने सुख को पूरी तरह से श्याम सुंदर को समर्पित कर देती है इसलिए शाम में कहीं विशय भाव, विशय एक अंश में पॉइंट वन रूप में रह जाती है नाइंटी नाइन तो समर्पित कर लेते हैं अपने सुख को राधिका के सुख में मिला देते हैं पंच एक परसेंट रह जाता है पंच श्रीप्रिया अपने संपूर्ण सुख को श्री श्याम सुंदर के सुख में भी समर्पित कर देती तो है श्याम सुंदर ही कहलाते हैं क्योंकि वे पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते श्याम सुंदर अन्य लोगों का भी ध्यान करते हैं क्यों करोड़ों करोड़ों अरबों उनके भक्तगण हैं अतः भक्तों का संरक्षण की भावना भी श्याम सुंदर में रहती है परंतु श्री प्रिया संपूर्ण लोक वेद की मर्यादा का त्याग करके श्याम सुंदर को निज सुख का समर्पण करती है श्री श्यामचंदर अपने सुख को प्रिया को प्रिया अपने सुख को श्याम सुंदर इसको इस तरह से समझाया जा सकता है कि श्याम सुंदर का दर्शन करके प्रिया को सुख मिला सुख तो मिलेगा ही स्वाभाविक बात है तो सुख प्राप्त करने पर श्री प्रिया जी के चेहरे के ऊपर एक अद्भुत चमक आई एक ग्लो आया पर तो उस ग्लो को, उस चमक को श्री प्रिया अपने पास में नहीं रख रही हैं। वावी भी श्याम सुंदर की सेवा के लिए जो पहले सौंदर्य समर्पित किया उसमें अब बढ़ा हुआ जो सौंदर्य है उस सुख के कारण उस सौंदर्य को भी श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया श्याम सुंदर भी ऐसा करते है अपना पहला सुख श्याम ने प्रिया जी को समर्पित किया प्रिया का दर्शन करके उनमें भी सुख आया और उनके चेहरे पर भी एक चमक आई द्रोह आया उस सौंदर्य बढ़े हुए सौंदर्य को भी श्याम सुंदर समर्पित कर रहे हैं परंतु तो समर्पित करते हुए संस्कार के कारण अरे मैं तो आत्मा राम पूर्ण काम हूं यह भाव आने पर पूर्ण समर्पण श्याम नहीं कर पाते हैं इसलिए श्याम में विषय रूपता रह जाती है जबकि श्री प्रिया में कभी भी विषय रूपता नहीं रहती है वे अपने संपूर्ण सुख को को समर्पित करके मैं तो प्रेम का आस्वादन करने वाली, इस भाव को ही धारण करते हैं आस्वादन सुख देने वाली हूं यह भाव श्री प्रिया में नहीं रहता है इसलिए प्रिया सुख देने वाला होना या है विषय और सुख का आस्वादन करना यह है आश्रय तो श्याम सुंदर में मैं निजानंद में अपने सुख का आस्वादन कर रहा हूं विषय रूपता श्याम सुंदर में रह जाती है जबकि शुक्रिया में केवल आश्रयता की परिपूर्ण रूप से मिराजमान है इसलिए प्रिया मूलतः आश्रय है और श्री श्याम सुंदर मूलतः विषय ही केला अब यहां पर एक पलट करके निपण किया यत्र युषार एव स्त्रिय इसकी आवश्यकता नहीं हुई पहले ये कहम एवं धर्म इससे अपने आप ही ये प्रकट हो रहा है कि अधर्म में यदि धर्म है तो धर्म अपने आप ही अधर्म हो जाएगा ये अपने आप ही पता लग रहा है फिर भी यहां पर आश्रय विषय दो अलग अलग होने के कारण यहां पर ये दिखा रहे हैं कि यत्त पुरुषा एवं सूर्य श्री श्याम सुंदर भी गोपी भाव को धारण करने के लिए राधिका भाव को धारण करने के लिए उत्सुक हो जाती है इसलिए इसको यहां अलग तो जैसे दिन नहीं है तो रात अपने आप ही मान ली जाएगी रात नहीं है तो दिन अपने आप मान लिया जाएगा ये स्वाभाविक सापेक्ष होकर के विराजमान रात के बिना दिन नहीं तो दिन के बिना रात भी नहीं जैसे है, इसी प्रकार जहां ये कहा गया कि है। स्त्री ही पुरुष भाव को धारण करके विराजमान वहां पर यह नहीं कहा जा सकता है कि पुरुष भी स्त्री है उसको अलग से वर्णन करना पड़ेगा श्री प्रिया को भाव की तादात्म्य में अपने आप को सिंह से भयभी व्यक्ति के समान जैसे सिंह का आचरण कर रही है ऐसे आचरण मात्र कर रही है परंतु उनके स्वरूप की हानि नहीं, नहीं है स्वरूप उनका नायिका का स्वरूप ही बना हुआ है परंतु यहां श्री श्याम सुंदर वह स्वरूप की हानि भी कर लेते हैं श्याम सुंदर का अपना नायक का भाव तत्वत श्री गौरव रूप में समाप्त हो जाता नायक भाव समाप्त हो जाता है और नाय का भाव धारण कर दोनों में अंतर है श्री राधिका का श्रृंगार परिवर्तन करके कृष्ण बन जा प्रेम विलास विवर्त की किसी अभिनय को करने के लिए प्रेम विलास विवर्त के एक अभिनय को करने के लिए नायक जैसे चेष्टाओं का अभिनय करने के लिए श्री प्रिया ने केवल शाम सुंदर का धारण कर रखा है परंतु तो उनका हृदय परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं परंतु तो जब कृष्ण गौर बने उस समय उनका हृदय परिवर्तन नहीं में। बात स्पष्ट कर दे तो सूक्ष्म बात है कि यदि मानो श्याम सुंदर का बेश बदल करके और अपने नायिका स्वरूप को त्याग करके श्री प्रिया ने श्याम सुंदर का श्रृंगार धारण कर लिया पंथ श्रृंगार धारण करने पर भी उनका जो आस्वाद है वो नायिका कोटि का ही आस्वाद है, वो आश्रय जाति का ही आस्वाद है बेश भने धारण कर लिया हो चेष्टा भले श्याम सुंदर जैसी बे कर रही है परंतु तो चेष्टा करने पर भी उनका आस्वाद नायिका कोटि का ही है जबकि अब दूसरा है और नादर है ये देखा जाए कि ने राधा भाव और दुति धारण कर तो यहां पर श्याम सुंदर केवल चेष्टा नहीं होगी उनका तत्त्वता भाव भी हो जाता है कि युवा हितम निषण चक्षा प्राप्त ये भाव है केवल चेष्टा का एक्टिंग मात्र नहीं श्याम सुंदर केवल एक्टिंग नहीं करते हैं उनका भाव परिवर्तन हो जाता है जबकि श्री राधिका प्रेम विलास विवर्त में विवर्त रस की स्थिति में केवल श्याम सुंदर जैसी चेष्टा कर भाव नहीं है, ये सटलिटी जो है उसको सही समझा जा सकता है कि प्रिया की चेष्टाएं तो पुरुष जैसी हैं चेष्टाएं भले शाम सुंदर जैसी हैं परंतु भाव शाम सुंदर जैसा नहीं है भाव पुरुष का नहीं है भाव भोक्ता का नहीं है भाव सेवा का नायक में भाव होता है भोक्ता का नायिका में भाव होता है सेवा श्री प्रिया में मैं प्यारे की सेवा कर रही हूं मेरा सब कुछ श्याम सुंदर के लिए भोग्य है समर्पित है यह भाव विराजमान है जबकि श्याम सुंदर में भाव है मैं भोगता हूं परंतु श्याम सुंदर जब श्री कृष्ण बनेंगे उस समय मैं भोगता हूं जब भाव नहीं रहेगा मैं भोग्यू हूं भोग्या हूं यही भाव श्याम सुंदर में आ जाएगा राधारानी का भाव ही श्याम सुंदर में आ जाएगा और वे उसी भाव, द्वारा वे भाव के द्वारा सेवा करते हुए राधा रानी यदि कृष्ण के वेश में वेशधारण करके श्याम सुंदर के साथ में यदि कर रही है उस समय भी उनका नायिका भाव समाप्त नहीं जबकि श्री कृष्ण यदि गौरांग होकर के विराजमान हो जाते हैं तो उनका न्याय का भाव उनमें यथार्थ में आ जाता है वास्तव में उनमें न्याय का भाव आ जाता है और नायिका की तरह से राधा की तरह से ही वे प्रलाप करने लगते हैं प्रार्थना करने लगते हैं तो उनमें आश्रय भाव आ जाता है जबकि जा श्री राधारानी में विषय भाव नहीं आता है केवल अभिनय मात्र हो रहा है विषय भाव का एक जगह इमिटेशन है एक जगह एक्टिंग मात्र है भाव है नहीं जबकि शाम सुंदर जब गौरांग होकर के विराजमान हो होते हैं तो उनमें श्री नायिका का भाव यथार्थ में मैं राधिका ही हूं तो केवल चेष्टा ही नहीं है चेष्टाओं का अनुकरण नहीं है बल्कि भाव भी वैसा आ जाता है ये अत्यंत सूक्ष्मता है और इस सूक्ष्म को श्रीसी जी ने कृपा करके पकड़ा और इसीलिए पर अलग-अलग देना पड़ा कि स्त्री स्त्री एवं एवं पुरुषा पुरुषा और पुर्शा ये, ये दो अलग अंगत्री दिए अंग ही शीर्षक दिया कि अधर्म एवं धर्म धर्म एवं अधर्म ऐसा नहीं कहा अपमान एवं सम्मान है ये तो कह दिया पंत तो सम्मान एवं अपमान है ये विशेष रूप से नहीं कह रहे। कहीं कह भी सकते हैं कहीं नहीं भी कह सकते जहां पर असत्य एवं सत्य है वो असत्य ही सत्य है ऐसा कह दिया पंत तो सत्य असत्य है ऐसा सही में नहीं कहेंगे परंतु जहां पर, तो पर पुरुष वास्तव में स्त्री हो जाते हैं स्त्रियां पुरुष हो जाती हैं यहां पर पुरुष जैसी चेष्टा मात्र करती हैं केवल एक्टिंग की जा रही है स्वरूप नहीं है परंतु यहां पर श्री श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके भी विराजमान हो जाते हैं गौरव रूप में वे स्वरूप को भी धारण करते हैं और भाव को भी धारण करके विराजमान होते इसलिए यहां पर अलग से उसे किया गया पहले मैं तो अपने आप ही ये बात आ जाती थी परंतु यहां पर उसको विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिए ये अपने आप कहा जा रहा है कि पुरुष ही स्त्री होकर केम श्री सखी कमंडल चारो नासा कपोर वर्दना पर देवताक्षम उस्मित देवास्वरा विगलित श्री में मोहित करने के लिए मोहिनी कर रहे हैं बोलो मोहिनी भगवान की जय अब मोहिनी भगवान का ताम श्री सखी श्री मोहिनी भगवान लक्ष्मी जी की सखी होकर के श्री जिनकी सखी है लक्ष्मी जिनकी सखी सोभा की सखी भगवान देवाश संग्राम में अमृत बांटते समय देवताओं को अमृत लाते समय दैत्यों को कोरे रखते समय श्री श्याम पुरुष से स्त्री हो गए और उस समय उनकी रूप माधुनिका वर्णन कर रहे हैं कि तामश्री सखी आप श्री सखी श्री मोहिनी का दैत्यों ने दर्शन किया तामश्री सखी कैसे हैं कनक कुंडल चार कारण जिनके कामों में सोने के कुंडल झोटा खार मोहिनी भगवान के और नासा कपोर वदना और जिनकी नासका कपोल इनमें भी कहीं चार कुंडल इत्यादि शोभा प्राप्त हो रही है नासका में बड़ी सुंदर नथ जिन्होंने धारण कर रखी कपोल के ऊपर जो नासका की नथ और कान के कुंडल उनकी चिलक कपोल के ऊपर पड़ रही है सो कनक कुंडल चार कर्ण नासा कपोल बदना और जिनके नासा कपोल बदन ये भी हु परम सुंदर श्री सखी श्री लक्ष्मी जी की सखी परम सुंदर मोहिनी स्वरूप में ही स्त्री स्वरूप में ही दिख रहे हैं पर देवता क्षाम ये पर देवता हो करके विराजमान हैं देवता मान चमकते हुए चमकती हुई विराजमान समृिक्ष समु उन श्री मोहिनी भगवान का दर्शन करके जितने भी देवता है और दैत्य सबके विमोहित सब हो गए मोहिनी भगवान का रूप दर्शन करके हो गए और उस मित और उस समय अपनी मुस्कान को प्रकट करते हुए श्री वीक्षण पूर्वक भी चंचल नेत्रों से वे नंद किशोर चितोर दैत्यों की ओर होकर के जिसमें निकलते हैं सब अमृत के लिए झगड़ा करना भूल जाते और सब मोहिनी भगवान को ही घेर करके चारों ओर से खड़े हो जाते हैं तो उसमित जिनकी मुस्कान साक्षात प्रकट हो रही है और वीक्षण जो कटाक्ष से देखते भी जा रहे हैं देवा देवतासुर सबके सब और असुर भी सब मोहिनी भगवान का रूप देख करके मोहित हो गए पट्टिकायाम ये चंचल हैं इसलिए अपने श्री अंग की शोभा को कहीं वस्त्र से समृद्ध करते हुए कहीं विवृत करते हुए कुछ विवृत कुछ समृद्ध करते हुए ये आगे चलते हैं तो बिगड़ित पट्टिकायाम जहां पट्टिका श्री अंग की वह कहीं चमकती हुई सुशोभित हो रही है और अपनी अंग की शोभा के द्वारा देवता माने अपने वस्त्र उन वस्त्रों को भी आ, आ, कहीं सरकाते हुए संभालते हुए ये जा रहे हैं और उस समय देवता दे दोनों के दोनों विमोलित हो रहे हैं श्री सखी कहकर के स्वामी ने इसकी व्याख्या दी है कि शोभा की सखी हो गए विराजमान अथवा ये तो नित्य ही श्री लक्ष्मी जी के प्यारे हैं इससे श्री सखी तो है ही आई जिन्होंने कदर और ऐसे ज्यादा इसी तरह से आगे वर्णन कर रहे हैं इसी प्रसंग में आगे का श्लोक है कि ततो दरदर्शोक बले बरस्त्रियम विचित्र पुष्पा ऋण पल्लव भगवान शिव ने जब ये सुना के मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया को कोरे रखे श्री शिवजी के हृदय में भी मोहिनी भगवान के रूप का दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई और श्री पार्वती जी को समय लेकर के जिस पधारे मोहिनी भगवान का दर्शन करने के लिए नारायण की जय करके स्तुति कर रहे हैं श्री नारायण हंसते हुए बोले बोले तो महादेव बाबा बड़ी डंडोता डंडोती हो रही है अलग पता लग जाता है कि कौन सी डंडोतो निष्काम है और कौन सी सकाम है कौन सी डंडोत तो श्रद्धा से की गई है और कौन सी तगादे में की गई है तगादे वाला भी बनिया डंडोत करता है पर तो अलग पता लग जाता है ये तगादे की डंडोत थे ये श्रद्धा वाली डंडोत नहीं तो ये तगादे वाली डंडोत क्यों हो रही है भगवान शिव हंसते हुए बोले भाग आप कह रहे हो तो ठीक है ऐसा ही समझ लो मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया एक रूप का दर्शन नहीं किया बोले तो कौन सा बोल बोलबोही रूप जैसे आपने दैत्यों को मोहित किया लटका छटका दिखा करके बोले अरे रूप का दर्शन करके क्या करोगे वो तो कामियों की कामनाओं को बढ़ाने वाला है शिवजी जी जरा ठसका लेकर के तो बोले बोल मह कामियों की कामनाओं को बढ़ाएगा कामारी की कामना को तो क्यों बढ़ाएगा आपको पता नहीं है क्या मैंने काम देव को भसम कर रखा है भगवान मनी में हंसे महादेव बाबा जिस कामदेव को भस्म किया है वो कामदेव स्वर्ग का कोई देवता है प्राकृत देवता है उसको भस्म किया हुआ प्राकृत काम को जबकि मैं ब्रज का अपराकृत मदन मोहन हूं ब्रज का साक्षात कामदेव हूं मैं मुझे मोहित करना बस की बात नहीं है मुझसे कुछ नहीं बोले क्यों मन ही मंदिर सोच रहे हैं बोले अच्छा आपने कामदेव को भस्म किया हुआ है सब जगह भगवान भसते हुए बोले मेरा जो रूप है वो रूप ऐसा उसके पीछे कहीं दौड़ने मतलब ना मैं कैसी बात कर रहे हो मैं शिव हूं कामदेव को भस्म करने वाला कामारी ये त्रिशूल दिया है इसके आगे नहीं बढ़ूंगा भगवान अच्छी बात है ऐसा कह कर के अभी आता हूं ऐसा कहकर के भीतर गए अपने बेलों में और तब तत्व द्लोक है वही का उसी प्रसंग का कि ततो तत्व बने स्त्री परम श्रेष्ठ स्त्री का उस समय दर्शन किया श्री श्याम सुंदर विच्छि स्वरूप में मोहिनी भगवान अभी स्नान करके आए हैं जिनके केश से पानी टपक रहा है स्नान करके आए हैं इसलिए विशेष वस्त्र आभूषण धारण नहीं कर रखे विचित्र मे श्रृंगार है उसको ही धारण कर रखा है और विचित्र पुष्पारण पल्लव द्रुम सुंदर पुष्प लाल पत्ते जिनमें नई कोपले खिल रही हैं, ऐसे पल्लव द्रुम वृक्ष जो है उनको सरकाते हुए उन वृक्षों के बीच से श्री श्या सुंदर लताओं के बीच से प्रकट हुए कंदुक लीले ये आपने हाथ में गेंद ले रखी है और गेंद लेकर के खेल रहे हैं गेंद को उछालते उछालते आप लताओं के बीच से प्रकट हुए हैं कंदुक लीले ऐबो लसक दुकूल परम मेखला जहां सुंदर साड़ी आपने धारण कर रखी है उसके ऊपर कहीं सुंदर बेखला मेघला उसको भी धारण कर रखा है को भी धारण कर रखा है स्वर्ग धारण किए ज्यादा नहीं है नहीं शिव शिवजी उस चिन्मय रूप को देख करके मोहित हो गए आपने शिव को यह दिखाया कि प्राकृत कामदेव को चला देने वाला भी मेरे चिन्मय रूप को देख करके मोहित हो जाता है इससे श्री कृष्ण की रूप की चिन्मय तो सामने प्रकट हुई परंत शिव का मोहिनी भगवान के पीछे उनके रूप का दर्शन करके भागना वह भक्ति नहीं श्री कृष्ण की महिमा तो प्रकट हो रही है परंतु शिव की जो चेष्टा है रिएक्शन जो प्रकट हो रहा है उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे कृष्ण की चेष्टाएं दिनमय चिन्मय है अद्भुत है परंतु शिव की जो चेष्टाएं है वो भक्ति नहीं है शिव उस समय भगवान की चिन्मयी माया से मोहित हुए प्राकृत माया से नहीं प्राकृत माया को शिव ने जीत लिया है काम क्रोध को जीत हुए हैं पहले परंतु चिन्मयी माया से आत्मा राम उत्मणि होने पर भी श्री शिव मोहित हो जाते हैं तो भगवान की माया वो है जो आत्मा राम गणाकर्षी श्री कृष्ण का एक रूप है भक्ति भक्ति भी करते तो उस चिन्हय स्वरूप का ऐसा प्रभाव कि प्राकृत माया को जीत लेने वाले भी आत्मा रामगण भी उस रूप की ओर आकर्षित हो जाते हैं इसको हम शंकर माया मोह ही कहेंगे इसको भी भक्ति नहीं कहेंगे चिन्हमय है तो भक्ति होनी चाहिए बोलना चिन्हय होने पर भी भक्ति हो ये अनुवाद नहीं मोह भी चिन्हमय होने पर भी भक्ति रूप हो ये अनुवाद नहीं क्योंकि यदि सेवा की कामना है तब तो होगी भक्ति और चिन्हमय वस्तु से भी दो तरह की कामना उत्पन्न हो सकती है एक कामना हो सकती है कि मैं इनकी सेवा करूँ दूसरी कामना है कि आह ऐसा दिव्य रूप इसका मैं उपभोग करू मैं उपभोग करू यदि ये भावना है तो इसको हम मारा मोहन इसको हम भक्ति नहीं देंगे भक्ति उसको ही कहेंगे जहां पर सेवा करने की भावना है शिव में सेवा करने की भावना नहीं है उस चिन्ह में नारी रूप का दर्शन करके मोहिनी रूप का दर्शन करके इसके द्वारा मैं सुख प्राप्त करूं यह भावना आ गई प्राकृत नारी यह भावना उत्पन्न नहीं कर सकती थी एक जितेंद्रिय योगेश्वर के हृदय में परंतु चिन्मे सौंदर्य ने जितेंद्रिय योगेश्वर शिव को के हृदय में भी मोह उत्पन्न कर दिया कि मैं इसका उपयोग अपने लिए कर अपने लिए जहां उपयोग होगा ये माया मोहन है जब भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा ही शिव को मोहित किया और कृपा के द्वारा ही शिव का अज्ञान हुआ अरे ये तो भगवान थे जिनका जिनको मैंने अपनी भुजाओं में बांधा ये तो भगवान है ऐसा मन में जब विचार किया अपना स्वरूप का जब बोध हुआ तो स्वरूप का बोध होते ही फिर श्री शिव जी चरणों में घिरे ये चेष्टा चरणों में घिरना उनकी में सेवा करूं ये जो चेष्टा है इसका नाम भक्ति है चिन्हमय रूप का भी अपने लिए उपयोग करू इसका नाम भक्ति नहीं है प्राकृत स्त्री का अपने लिए उपयोग करूं ये तो साफ साफ काम है चिन्हमय वस्तु यदि भी है तो उसका भी उपयोग योगेश्वर होने पर भी मैं अपने लिए करूं ये भी माया है क्योंकि सेवा की कामना नहीं है सुख देने की कामना नहीं है जब ये विचार आ रहा, ओहो, जिनका रूप मेरे सभी को भी मोहित कर लेता है मैं तो कहीं नहीं करता हूं ऐसा कहकर के जहां आत्मसमर्पण शिव ने किया उसका नाम भक्ति तो यहां पर प्राकृत काम आत्माराम गणाकर्षता और आत्मा राम गणाकर्ष के द्वारा सेवा ये तीन जो स्टेजेस हैं इन तीन श्रेणियों को अलग अलग दिखा दिया गया दोबारा प्राकृतिक काम वह तो नीचे ही गिराने वाला चिन्ह में काम है वह नीचे गिराने वाला नहीं होगा कभी भी नीचे गिराने वाला नहीं होगा उसका परिणाम अच्छा ही होगा काम क्रोध सब अच्छे परिणाम को देंगे यदि कोई कृषि के साथ में द्वेष रखे उसको भी मोक्ष मिलेगा जितने भी शत्रु हैं कृषि के साथ में खूब बैर रख रहे हैं मोक्ष मिल है। रख रहे हैं तो उनको बैकुंठ मोक्ष की ही प्राप्ति हो रही है तो काम क्रोध लोग ही यदि वस्तु के प्रति हैं तो वे कहीं नीचे गिराने वाले नहीं होंगे मोक्ष को प्रदान करने वाले होंगे मुक्ति को प्रदान करने वाले होंगे और यदि काम क्रोध लोग मोह ये सेवा के लिए है तो ये सेवा सुख प्रदान कर देते तो तीनों चीजों में अंतर हो गया प्राकृत काम के द्वारा काम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति और सेवा कामना के युक्त तो होकर के सेवा की अभिलाषा के द्वारा जो कामना की जाएगी उसके द्वारा परम परम सेवा सुख और भक्ति की प्राप्ति होगी यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाया तो श्री मोहिनी भगवान निकले और श्री कृष्ण ही जहा पुरुष ही स्त्री हो करके श्री प्रेम का दान करते हुए विराजमान तो कभी कभी श्री कृष्ण स्वयं स्त्री भाव धारण करके विराजमान हैं ऐसे ही एक लीला का दर्शन श्री रूप गोस्वामी जी ने किया ललित माधव में एक प्रसंग आता है वो है गर्भा मथुरा में एक बार एक ड्रामा का को स्टेज किया जा रहा है भरत मुनि ने कोई ड्रामा लिखा है और उसको स्टेज किया जा रहा है कृष्ण प्रेक्षा गृह में बैठकर के ऑडियंस बनकर के श्री कृष्ण एक ड्रामा देख रहे हैं स्टेज के ऊपर जो किया जा रहा है और उस ड्रामा में वृजकी लीला का कहीं मंचन किया जा रहा तो द्वारका में मथुरा में श्री कृष्ण यदि वृज की लीला का दर्शन करें तो जो नट कृष्ण की भूमिका धारण करके स्टेज के ऊपर एक्टिंग कर रहा है अभिनय कर रहा है उस नट का दर्शन करके वहां कृष्ण के साथ में जितने भी लोग बैठे हैं वे सब के सब विमोहित हो जाएं और तो और क्या स्वयं ऑडियंस में दर्शकों के बीच में श्री कृष्ण विराजमान हैं कृष्ण उस समय अपने पास में बैठे हुए दर्शक कह रहे हैं कि मित्र उद्धव आज मेरी इच्छा ये हो रही है इस श्री कृष्ण रूप का दर्शन करके कि मैं भी इनका आलिंगन करना तो श्री कृष्ण राधिका भाव धारण करके कृष्ण का ही आलिंगन करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं जहां नाटक के भीतर नाटक दिखाया जाए कभी कभी जैसे होता है स्वप्न में सपना सो रहे हैं और सपने में देख रहे हैं सपना सपने में जैसे कभी कोई सपना देख सकता है देख तो सकता ही है सपना देख रहा है सपना चल रहा है और सपने में सपना कोई देख रहा है सपने में कोई विचार कर रहा है मैं सो गया तो मुझे ये सपना आ रहा है तो सपने में जैसे कोई सपना देखे ऐसे ही नाटक तो चल ही रहा है और उसमें नाटक में नाटक हो उसका नाम ही है गर्वांक। ये गर्भांक में भी कृष्ण नटमात्र का दर्शन करके स्वयं नाविभाव धारण कर हैं उस लीला का आदि वर्णन करेंगे बड़ा सुंदर और ललित नाटक का घरंग का प्रसंग है जिसमें श्री कृष्ण के गैया चरा करके लौट कर के आने का प्रसंग उस समय की ब्रिजवासियों की जो दशा है उस प्रेम का निरूपण किया है। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय सियाराम दयाल कौल हरि बोल जय श्री स्वामीश Yeh raat ki ishq gudi. ओह <laughs> लल्ला